यो ऐत्रेव उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इनमें पूर्व पक्षी के ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा ही होगी और कर्म संबंधिनी ही होगी इस मत का खंडन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं उसके लिए ये बताया गया कि ज्ञानी का कर्म संन्यास तो अर्थात सिद्ध ही है स्वभावतः सिद्ध है अज्ञानी भी यदि मुमुक्षु है साधन चतुष्ट संपन्न है तो शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु इत्यादि श्रुति सन्यासी बता रही है कर्तव्य है करके विद्वान का स्वभाव सिद्ध संन्यास है और अविद्वान जो विविधिसु है उसका ज्ञान साधन रूपे अनुष्ठेय सन्यास है इसलिए अनुष्ठेय सन्यास भी कर्मीनिष्ठ नहीं है और फलभूत सन्यास तो कर्मिनिष्ठ नहीं ही है अब ये जो कहा गया था पूर्व पक्ष के द्वारा कि ब्रह्म विद्या कर्मी ही होगी करके इसमें पूर्व प्रकरण का जो उपसंहार है उसका विरोध होगा ये दोष भी बताया गया पूर्व प्रकरण में कर्मी अधिकारी की एक ब्रह्म विद्या है जिसे उपासना कहा जाता है उसका फल देवता अप्यय रूप बताने के बाद ये ब्रह्म विद्या का प्रारंभ हुआ है तो देवता अप्यय जो संसार अंत पाती फल है उस फल को फल की साधनभूत तो विद्या जैसे कर्मनिष्ठ है और उसे ही यदि कोई परमात्म विद्या मानना चाहेगा वो सगुण ब्रह्म को ही परमात्मा है करके तो ये कहा गया कि परमात्म विज्ञान का फल तो ये संसार अंतपाती देवता अप्य रूप नहीं है मोक्ष है तो देवता अप्य तो मोक्ष नहीं है तो परमात्म विद्या का फल मोक्ष बताने वाली जो श्रुति है ब्रह्मविद आपनोति परम ये सूत्र वाक्य उपक्रम यहां का उसका विरोध होगा ना इस विरोध को टालने के लिए यदि पूर्व पक्ष ये कहें कि परमात्म विद्या की अंग भूता जो सगुण ब्रह्म विद्या उसका फल देवता अप्य है और परमात्म विद्या का फल तो मोक्ष ही है इसलिए ब्रह्मविद आपनोती परम इत्यादि परमात्म विज्ञान का फल मोक्ष बताने वाले वाक्यों का विरोध नहीं होगा तो ये कहा गया परमात्म विषयनी जो आत्म विद्या है उसका किसी अंग के साथ संबंध विशेष नहीं होगा परमात्म विद्या का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म विषयनी विद्या निर्विशेष शब्द का अर्थ है विशेष रहित तो।, तो अंग संबंध ये तो विशेष है फल संबंधादि ये विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं से रहित तो निर्विशेष आत्म विषयक विद्या को कहा गया है परमात्म विद्या और इसको भी यदि अंगी स्वीकार करेंगे तो इसमें अंग का संबंध स्वीकार करना पड़ेगा तो निर्विशेष परमात्म विद्या नहीं रह पाएगी इसके लिए माना जाएगा कि अंगांगी भाव भी परमात्म विद्या तथा सगुन उपासनाओं में नहीं है और बृहदारण्यक श्रुति जो है यत्रत्वस्य आत्मैव आत्मव अभूत तो इत्यादि इसकी चर्चा होनी है यह बता रही है कि परमात्म विज्ञान जिसे होता है उसके दृष्टि में क्रिया कारक फल भेद समाप्त हो जाता है बाधित हो जाता है ऐसा बताने वाली जो बृहदारण्य श्रुति है यह भी इसी में प्रमाण होगी कि ब्रह्म विद्या परमात्म विषय विद्या का अंग भूत कोई दूसरी विद्या होगी जिसका फल माना जाएगा देवताप्य नहीं कह सकते इसे दिखाने के लिए यू अस्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए वाजशनेयी ब्राह्मणे च परमात्म सर्व संबंध शून्य अविदुसह संसार इह संसार इंसारफल अतीत ज्ञान से न परमात्म वक्ष्यन सेशयस परमात्म्ञान मुक्तिफलच तो वाजस्नेही ब्राह्मण में ये कहा गया कि परमात्म सर्व संबंध सर्वंबंधशून्यं वाजस्नेही ब्राह्मणे च सर्व संबंध शून्यत्व उ वासनेही ब्राह्मण में ये बताया गया कि जो निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाला है वो है परमात्मविद और उसका कि सर्व संबंध शून्यत्वम सर्वसम्बध ये उपलक्षण है समस्त विशेषताओं का तो किसी भी विशेषता के साथ उसका संबंध नहीं होता है यानी निर्विशेष ब्रह्मरूप होता है ब्रह्म वेद ब्रह्म एवं भगवती के अनुसार वो निर्विशेष ब्रह्मरूप होगा तो उक्तवा अविदुष संसार फलोक्त तो जो अविद्वान हैं अज्ञानी हैं उसमें संसार फलोक्त ब्रह्मज्ञानी को बताया गया कि वह आंगांगी रूप संबंध से तथा तो फल संबंध से रहित है और अविदुष यानि अज्ञानिन संसार फलोक फलोकेश्च अज्ञानी के लिए संसार फल बताया गया वास्ने ही ब्राह्मण में इससे भी ये निकलता है कि जो कर्म के साथ ब्रह्म विद्या बताई है वह परमात्म विद्या नहीं है अने निर्विशेष ब्रह्मज्ञान नहीं है अपितु सगुण ब्रह्मोपासना है सविशेष ब्रह्मज्ञान है वो इह संसार फलकस्य ज्ञान ज्ञानस्य न परमात्म परमात्मज्ञान ये संसार फलोक्ते इसमें हेतु हैं वास्नेय ब्राह्मण में ब्रह्मज्ञ को सर्वसम्ब शून्य बता करके ब्रह्म अज्ञानी को संसार रूप फल का कथन जो हुआ यह ज्ञापन कर रहा है कि यह यानि ऋग्वेद में संसार फलक फलकस्य ज्ञान ज्ञानस्य संसार रूप फल वाला जो अतीत ज्ञान है यानी पूर्व ब्राह्मण में उपसनृत ज्ञान है वो अतीत ज्ञान है कर्म के साथ रहने वाला ज्ञान यानि उपासना वही संसार फलक है उसे परमात्म ज्ञान नहीं कहा जाएगा उसमें परमात्म ज्ञानत्व यानी तो निर्विशेष ब्रह्म विद्या तो नहीं रहेगा वक्षमानस्य निर्विशेष वस्तु वक्ष्य निर्विशेषवस्तुव परमात्म्ञान मुक्तिफलच वक्षमानस्य निर्विशेष वस्तु वस्तु विशेष पर वक्ष्यण ज्ञान है यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा से वक्षमान ज्ञान हो जाएगा अभी संबंध भाषे चल रहा है ना, तो आयत्रे उपनिषद के द्वारा बताया जाने वाला ज्ञान आत्मा वा विक अग्र आसीत मान्यत किंचन मिश्य यहाँ से प्रारंभ करके प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ तक के आयत्रेय उपनिषद के द्वारा होने वाला ज्ञान वह है वक्षमान ज्ञान तो वक्षमान वक्षमानस्य निर्विशेष वस्तु विषयस्य परमात्म ज्ञानत्वम तो आत्मा वा एक एव आसत इसमें उपक्रम में निर्विशेष आत्मा की चर्चा है और प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ पर भी निर्विशेष आत्मा का उपसंहार है तो उपक्रम उपसंहार में निर्व... निर्विशेष परमात्मा का कथन होने से ये एक प्रमाण बन जाएगा तात्पर्य अवधारक आपका उपक्रम उपसंहार और बाकी और भी प्रमाण अभ्यास बीच में कई बार निर्विशेष आत्मा की चर्चा आएगी आत्मा वा इदमग्रासित अग्रासित इस वाक्य तथा प्रज्ञान ब्रह्म के बीच में वो अभ्यास हो जाएगा और अपूर्वता रहेगी कि पूर्व जो मंत्र भाग है ब्राह्मण भाग है और आरण्यक भाग है इसके द्वारा अनुक्त है तो प्रम, प्रमाणांतर से अज्ञातत्वरूप अपूर्वत्व भी हैं इस विषय में निर्विशेष परमात्मा स्वरूप में तो इस प्रकार ये तात्पर्य निर्णायक जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों से ये निश्चित होता है कि आत्मा व इदमग्र आसीत इत्यादि वाक्य निर्विशेष परमात्मा का स्वरूप कथन कर रहे हैं और उनसे होने वाला ज्ञान वह निर्विशेष परमात्म विशेष ज्ञान है और पूर्व में जो ज्ञान बताया वो सविशेष पर ज्ञान है वो उपासना है उसका फल संसार होगा तो वक्षमानस्य निर्विशेष वस्तु विशेष से परमात्म ज्ञानत्वम मुक्ति मुक्तिफलच और इस परमात्मज्ञान का फल हो जाएगा मोक्ष इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं यत्र ये सर्व आत्मैव अभूत इति क्रियाकारक फलादी व्यवहार निराकरण विदुषा तद विपरीत अदुषो ये दैत उ्रियाक संसार से संसारस्य वह वास्नेही ब्राह्मणे तो ये यत्र ये आत्मैव अभूत तो ये जो वाक्य हैं से प्रारंभ करके अधिकृत्य का अर्थ है आरंभ करके ये बताया गया कि यत्र यानी जिस ज्ञान अवस्था में अस्य अस यानि ज्ञानीन सर्व आत्मैव अभूत तो जो अज्ञान अवस्था में अलग अलग सत्य पदार्थ के रूप में द्वैत प्रतीत हो रहा था द्वैत वस्तुएं वे सब की सब बाधित हो गई और एक अबाधित सत्य के रूप में आत्मा ही रहा ये किस जिस ज्ञान अवस्था में उस ज्ञान अवस्था में या वह ज्ञान जिसको हुआ है ऐसे ज्ञानी के लिए क्या हो जाता है तो क्रिया कारक क्रियाकारक सर्व व्यवहार निराकरणात तो तो क्रिया हैं कारक हैं और फल हैं इन सब व्यवहार का निराकरण हो जाता है व्यवहार निराकरणात विदुष तद विपरीत अविदुषो तो विदुष तो ये सारा व्यवहार यानी संसार का निराकरण हुआ ज्ञान होने पर ज्ञान अवस्था में क्रिया कारक फलादी रूप जो व्यवहार है यही संसार है इस संसार का निराकरण बताया गया किसके लिए विद्वान के लिए और उससे विपरीत हो जाएगा अविद्वान ने अज्ञानी तो तद विपरीत अविदुषो इति उक्त क्रियाकारक संसारस्य फलूप ब्राह्मणे तो ब्राह्मण में ये बताया गया कि अज्ञानी के लिए तो यतम इव भवति यह बता करके क्रियाकारक फल रूप संसार अज्ञानी के लिए विद होता है संसार रूप फल और संसाराभाव ये ज्ञानी के लिए है मोक्ष दर्श तत्वाच्य वास्तवी ब्राह्मणे ये हो गया वास्तयी ब्राह्मण का उदाहरण जैसे वहाँ बताया गया ऐसे यहाँ पर भी कहते हैं तथा इह, तथा इह देवता तथाईहावताप्य संसार विषय यदिवस्त्मक तत्फलम उपसंहृत केवल सर्वात्मक वस्तु विषय इति प्रवर्तते प्रवर्तन इति प्रवर्तते उपनिषद जो उपनिषद है आत्मा वा इदम एक एव अग्र इसकी प्रवृत्ति किस लिए है तो इसलिए कि किनि इस ऋग्वेद में उपनिषद में भी ऋग्वेदी आयत्रे उपनिषद में भी देवता अप्य संसार विषयम ये तो देवता अप्य रूप जो संसार है ना संसार अंतपाती फल है संसार विषय का अर्थ है संसार अंतपाती देवता अप्य रूप जो फल है इस फल वाला वो कौन है फल तो अष्णायादि मत वस्तु तो देवता है हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ में भी अष्णाया और पिपासा होती है अस्नाया का मतलब है भूख और पिपासा ने प्यास तो ये अस्नाया पिपाशादी जो संसार धर्म है वे जिस देवता में हैं उस देवता को कहा गया अस्नाया अषनायादि मत वस्तु और ये जो अषनायादि मत वस्तु है आ, वह फल है किसका सगुण ब्रह्म विद्या का जो पूर्व में उपसंरित विद्या है ये बता करके फिर केवलम केवल सर्वात्मक वस्तु विषयम ज्ञानम तो केवल सर्वात्मक वस्तु है निर्विशेष आत्मा और निर्विशेष आत्म विषय को जो ज्ञान है वो है परमात्म ज्ञान और उसका फल है अमृतत्व तो अमृतत्वाए अक्षी अमृतत्व के लिए इस फल को मैं बताऊंगी इस अभिप्राय से ये ऐत्रे उपनिषद प्रवृत्त हुई हैं यम उपनिषद प्रवर्तित ऐसा लगाना प्रवर्तित का करता है उपनिषद थोड़ी टीका है टीका को देखिए यत्र इत्यादिना इसके बाद में टीका है तथा इहापि इति वाक्ये फलपद द्वय पाठ एकम पदम निष्पाद्यक निष्पाद्य अपि संसारविषयम् यानी संसारात वक्तुम तो तथा इहापी देवता अप्य संसार विषय ये जो वाक्य हैं इस वाक्य का अर्थ है क्या कि इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा नहीं नहीं इस वाक्य में दो फलपद आए हैं तथा यहाँ पि इस वाक्य में दो फल पद कहाँ कहाँ हैं एक तो देवता अप्य संसार विषय यत् फलम यहां पर एक पहला फल पद है और दूसरा फल पद है तत्फलम उपसंत्य में पद ये दो फल पद आ गए न पद यानि शब्द फल शब्द दो बार आया है उसमें से पहले फल पद का अर्थ है निष्पाद्य और वो हेतुगर्भ विशेषण बनेगा किसमें सगुण ब्रह्म विद्या का फल जो देवता अप्यय है उसके संसार अंतपाती होने में हेतु बोधक हेतु गर्भ विशेषण है फलम फलम वाला प्रथम पद जो फल है उसका अर्थ निकलेगा निष्पाद्यम ऐसा तो निष्पाद्य होने के कारण फिर क्या निकलेगा तो कहते एकम पदम निष्पाद्यवाथकम तो निष्पाद्य अर्थक हो जाएगा तो वो ये देवता रूप फल का संसार अंतपाति होने में हेतु बनेगा पिछले टीका में टीकाकार ने लिखा कि अपि संसार विषय संसार इति वक्त तो निष्पाद्यत्व को लेकर के भी संसार अंतपातित्व सिद्ध होगा सगुन ब्रह्म विद्या के फलभूत देवता अप्यय में संसार निष्पाद्य है और मोक्ष निष्पाद्य नहीं है मोक्ष तो स्वरूप है स्वरूप अवस्थान मोक्ष है ना वह निष्पाद्य नहीं है प्रयत्न साध्य नहीं है जो निष्पाद्य होता है वो प्रयत्न साध्य होता है तो प्रयत्न साध्य जैसा देवता देवताप्य है प्रयत्न साध्य होने से संसार हो गया ऐसे मोक्ष प्रयत्न साध्य नहीं हैं ये तो निष्पाद्यवात संसार अंतर्गत ये देवताप्य में सिद्ध होगा आगे हैं ये मूल भाष्य प्रवर्तते यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब टीकाकार कथन पूर्वक ऋण प्रतिपंधस् अविदुष एव इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं इस अवतरण टीका को देखिए एवं कर्मा हे कर्म संबंधित ज्ञान से उक्त यज्जीवादीते कर्मत्यागो न संभवती यून वादी उत्तरजीवादी अविद्षय उत्तर तो ये कहा कि एवं कर्मा ज्ञानस्य संबंधित यावत् जीवादि उत्तरावज्जीवादिश्रोते कर्म त्यागो अथ तो ये उक्त या तक एक प्रकार से वृतानुवाद है तो एवं का उक्त प्रकार से कर्मा संबंधित ज्ञान में बताया गया ने आपके परमात्म ज्ञान में बताया गया कि वह कर्म संबंधी नहीं है परमात्म ज्ञान कर्म संबंधी नहीं है सगुण ब्रह्म विद्या कर्म संगिनी है तो और यहाँ ज्ञान शब्द से लेना निर्गुण ब्रह्म विद्या को तो निर्गुण ब्रह्म विद्या कर्म संबंधी नहीं है यह बता दिया गया यहाँ तक के ग्रंथ से अभी तक के ग्रंथ से अब क्या बताने जा रहे हैं तो कहते पूर्व पक्षी ने पहले ये बताया था सन्यास पर आक्षेप करते हुए कि यावत जीवादि श्रुते है कर्म त्यागो न संभवती तो यावत जीवादि श्रुति जो है उस श्रुति से ये बताया गया था कर्म त्यागो न संभवती तो कर्म का त्याग संभव नहीं होगा क्योंकि यावत जीवन अग्निहोत्रम जो होती यह इस श्रुति में कर्म अनुष्ठान का प्रयोजक बताया गया है जीवन को इसलिए जब तक जीवित हैं तब तक, तक कर्म करते ही रहना है इसलिए क्या होगा कि कर्म का त्याग रूप जो अनुष्ठे सन्यास है वह संभव नहीं होगा ऐसा जो पहले कहा गया था य पूर्ववादिना उक्तम ऐसा पहले पूर्वपक्षी ने जो कहा था तत्र तवज्जीवादिश्रुते अविद्व विषयत्व उक्तम ये बताया कि यावज्जीवादी श्रुतियां अज्ञानी आधिकारिक है जो अज्ञानी है और नित्य कर्म का फल चित्त शुद्धि जिसके जिसकी नहीं हुई है उसे यावज्जीवादी श्रुतियाँ कहती हैं कि जब तक जी रहे हो तब तक कर्म करो निष्काम भाव से उससे चित्त शुद्धि होगी चित्त शुद्धि से नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्ण वैराग्य होगा विवेकपूर्वक वैराग्य होने से फिर उपरतिशब्दित अनुष्ट संन्यास होगा तो इस प्रकार ये अशुद्ध चित्त जो अज्ञानी है अज्ञानी में भी जो अशुद्ध चित्त अज्ञानी है और अशुद्ध चित्त की अशुद्धि का लिंग है ज्ञापक है उसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं रहेगा शुद्ध चित्त में ही नित्यानित्य वस्तु विवेक रहता है और अनित्य के प्रति वैराग्य भी शुद्ध चित्त में विवेक पूर्ण विवेक होने के कारण विवेक पूर्वक अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य हो जाता है अनित रूपे ज्ञात जो संसार है कर्म का फल उसके प्रति वैराग्य और ये दोनों हैं तो माना जाना मानना चाहिए विवेक तथा वैराग्य हैं तो चित्त शुद्ध है और ये नहीं है तो चित्त अशुद्ध है और उस चित्त की अशुद्धि की निवृत्ति के साधन के रूप में यावजीवादी श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व वर्णाश्रम विहित कर्म है वह अनुष्ट है ऐसा यावज्जीवादि श्रुतियों का अधिकारी चित्त अज्ञानी बताया गया है ये यह यहां तक थन हुआ टीका में अब जो कहना है उसका उत्तरण है टीका में कि ऋण श्रुते इदानीम गतिम आह तो यावत जीवादि श्रुतियों की गति बताई गई यानी अधिकारी बताया गया अशुद्ध चित्त अज्ञानी और शुद्ध चित्त अज्ञानी वो, वो भिक्षा टनादि का अधिकारी उसे बता करके विधेय सन्यास का अधिकारी है अनुष्टेय सन्यास का अधिकारी है मुमुक्षु ये बात बताई गई अब ये कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी यदि नहीं कर्म करेगा तो ऋण का अपाकरण नहीं होगा तो ऋण अपाकरण न होने से फल सिद्ध नहीं हो पाएगा मुक्ति रूपी इस प्रकार की शंका का समाधान कर रहे हैं ऋण श्रुति को श्रुति शुरु, का विषय बता करके ऋण तो श्रुति ही इदानीम गति माह यानी ऋण श्रुति का वास्तविक अधिकारी कौन है इसे बताया जा रहा है उसका अधिकारी भी वही है जो यावत जीवादी श्रुतियों का अधिकारी बताया गया यावत जीवादी श्रुतियों का अधिकारी किसको बताया गया किसको बताया गया है कौन कर्मे यानी अज्ञानी को बताया गया लेकिन कौन सा अज्ञानी अशुद्ध चित्त अज्ञानी कर्म का अधिकारी है वही ऋण श्रुति का भी अधिकारी है जो यावत जीवादि श्रुति का अधिकारी होगा इसे कह रहे हैं और उनमें भी अशुद्ध चित्त हैं लेकिन चित्त की शुद्धि चाह रहा है वो तो यावज जीवादि श्रुति का अधिकारी बनेगा अशुद्ध चित्त है और चित्त शुद्धि नहीं चाह रहा है लेकिन संसार अंतपाति ही फल चाह रहा है जो सकाम कर रहा है यावत जीवादि कर्म करेगा निष्काम भाव से तो अब निष्काम भाव से यावज्जीवादि श्रुति से वि तो नित्य कर्म का अधिकारी माना जाएगा अशुद्ध चित्त है लेकिन वह संसार नहीं चाहता चित्त की शुद्धि चाहता है ये फल चाहता है तो वो जीवादि श्रुति का अधिकारी और जो ऋण ऋण श्रुति का अधिकारी होगा जो चाहता है अज्ञानी ही है लेकिन चित्त शुद्धि न चाह करके चाहता है संसार अंतपाती ही फल संसार अंतपाती फल है तीन लोक ये पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और देव लोक और इन तीन लोकों की प्राप्ति के क्रमतः साधन हैं पुत्र कर्म उपासना ये सब काम साधन बनेंगे काम्य कर्म माना जाएगा इनको और इन काम्य कर्मादि का अधिकारी बनेगा जो होगा वो बनेगा ऋण श्रुति का अधिकारी ये बताने जा रहे हैं इसलिए कहते हैं ऋण श्रुते इदानिम गतिम आहो आहोणेती तो मूल भाषा में देखिए कि ऋण प्रतिबंधस्य अविदुष एवं मनुष्य देवलोक प्रति न तो रीन प्रतिबंधस्य तो प्रतिबंधस्य का प्रतिबंध प्राप्ति ऋण स्वयं प्रतिबंध बनेगा कौन कौन सा ऋण प्रतिबंधक बनेगा अन आपाकृत जो ऋण है ऋण लिया और उसका आपाकरण किया मतलब ब्याज सहित उसको दे दिया जिसका ऋण लिया था उसको तो माना गया कि आपाकृत ऋण हो गया तो आपाकृत ऋण तो प्रतिबंधक नहीं बनेगा अब ऋण रहा नहीं और जो ऋण लिया और वापस किया ही नहीं तो उसे कहा जाएगा अन अपाकृत ऋण और जो अन अपाकृत ऋण है वह प्रतिबंधक बनता है ऋण प्रतिबंधक यानी ऋण स्वयं प्रतिबंध है लेकिन कौन सा ऋण अनपाकृत ऋण अन अपाकृत ऋण को प्रतिबंध माना गया कौन से फल के प्रति दो फल हैं वैदिक एक संसार और दूसरा मोक्ष तो इन दो फल में फल की प्राप्ति में से किस फल के प्राप्ति में अन अपाकृत ऋण प्रतिबंधक बनेगा मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक बनेगा या संसार अंतपाती जो लोकत्रय हैं उनके प्राप्ति में प्रतिबंधक बनेगा तो कहा जाता है मोक्ष के प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं बनेगा वो बनेगा संसार अंतपाती जो लोकत्रय में से किसी लोक विशेष रूपी फल की प्राप्ति जो चाह रहा है और अभी ऋण का अपाकरण नहीं किया है तो उसे उस लोक विशेष की प्राप्ति वह अनापाकृत ऋण होने नहीं देगा वो प्रतिबंधक बनेगा अनपाकृत ऋण संसार रूप फल के प्राप्ति में प्रतिबंधक बनता है इसे दिखाने के लिए लिखा कि मनुष्य देवलोक प्राप्तिम प्रति तो मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक की प्राप्ति के प्रति प्रतिबंधक होगा ऋण प्रतिबंधक और कि ये इन मनुष्यादि लोक प्राप्ति फल किसके लिए होगा विद्वान और अविद्वान दो में से अविद्वान विद्वान को तो किसी फल की कामना है ही नहीं न संसार अंत फल की न मोक्ष की वो वो तो मुक्त ही है नित्य मुक्त ब्रह्मस्वरूप ही अनुभव कर रहा है न इसलिए विद्वान के मुक्ति में वो तो मुक्त हो चुका है ऋण अपाकरण श्रुति प्रतिबंधक नहीं बनेगी और जो साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु है उसका जो प्राप्य फल है मोक्ष उस मोक्ष की प्राप्ति में भी प्रतिबंधक ये ऋण अनापाकृत ऋण नहीं बनेगा ये बताना है जो साधक हैं मोक्ष का साधन चतुष्टय संपन्न हुआ और मुमुक्षा तीव्र है नचिकेता तथा मैत्री के तरह अभी वे अज्ञानी है लेकिन तीव्र मुमुक्षु हैं तो तीव्र मुक्षक्षा से संपन्न होने से उन्हें संसारान्तपाती फल बिना साधन के भी कोई उपस्थित कर देता है दे देता है तब भी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं ये माना जाता है नचिकेता को यमराज जी ने वास्तव में, में ही मुमुखा है कि नहीं ये देखने के लिए सारा संसार आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए प्रस्तावित किया कि ये सब लो लेकिन आत्मज्ञान के वर को छोड़ दो तो यदि कहीं ना कहीं संसार प्राप्ति की इच्छा होती तो स्वीकार करते क्योंकि बिना साधन के ही मिल रहा है लेकिन नचिकेता ने कहा कि ये सब आप अपने पास रहने दीजिए और मैं तो दूसरा वर मांगता ही नहीं हूं आत्मज्ञान ही मुझे चाहिए ये इस प्रकार का तीव्र आत्मजिज्ञासु नचिकेता के तरह जो है उसके भी आत्मज्ञान पूर्वक मोक्ष के प्राप्ति में प्रतिबंधक ये ऋण नहीं बनता है अनापाकृत ऋण प्रतिबंधक नहीं बनता है इस दृष्टि से कहा कि ऋण प्रतिबंध अविदुष अविदूष एव मनुष्य देवलोक प्राप्ति प्रति इन तीन लोकों में से जिस अन्यतम लोक की प्राप्ति की इच्छा वाला अज्ञानी है उसके अभीष्ट उस लोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक हैं ऋण अनापाकृत ऋण न विदुष तो विद्वान की जो मोक्ष रूपी जो मोक्ष की प्राप्ति रूप फल है उसमें प्रतिबंधक नहीं है थोड़ी टीका है टीका को देखिए ऋण से अनापाकृत मनुष्यादि लोक प्राप्तिम प्रति प्रतिबंधकत्वातो तो ऋण तो प्रतिबंधकत्वातो ऐसा अन्वय करिए ऋण जो है प्रतिबंधक है लेकिन कौन सा रीन? तो कहते हैं ये ऋण का विशेषण है अनापाकृत ऋण प्रतिबंधकत्वम ऐसा अन्वय करिए तो जो अनापाकृत ऋण है वह प्रतिबंधक हैं किसके प्रति प्रतिबंधक हैं तो कहते हैं मनुष्यादि लोक प्राप्तिम प्रति तो मनुष्यादि जो संसार अंतपाती लोक है अनेफल फल विशेष है मनुष्यलोक हैं स्वर्गलोक हैं पितृ और देवलोक हैं इन लोकों में से किसी लोक विशेष की प्राप्ति के प्रति ये प्रतिबंधक बनता है कौन अनापाकृत ऋण तो प्रतिबंधकवात्थिअ विदुषो एव ऋण अपकरण कर्तव्य न मुमुक्षो तो तदर्थि अविदुष अविद्वान का विशेषण है तदर्थी तदर्थी में तत्शब्द से लेना लोक को तीन लोकों में से अन्यतम लोक की प्राप्ति की इच्छा जिसको है ऐसा अविद्वान उसी का ऋण अपाकरण कर्तव्य होगा क्योंकि अनापाकृत ऋण है प्रतिबंधक तो प्रतिबंधक को हटाना पड़ेगा ना तो प्रतिबंधक हटेगा उसका आपाकरण हटाना का अर्थ है आपाकरण करना वो कैसे हटेगा तो पुत्र का अभाव है प्रतिबंधक अनापाकृत ऋण जो गृहस्थ शरीर छूटने के बाद फिर अपनी संपत्ति इस लोक की स्वयं ही भोगना चाहता है और अपना शरीर तो रहा नहीं तो कैसे भोगेगा फिर तो उसके लिए ये कहा जाता है कि आत्मा व पुत्र रूपे न आत्मा ही यानी पिता की माता पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है आत्मा का अर्थ है शरीर का अंश जो माता पिता का डीएनए एन है वही संतान में आता है ना, जिसको, जिसको शास्त्रीय भाषा में भूत सूक्ष्म कहा जाता है भूत सूक्ष्म का कुछ अंश आ जाता है पुत्रों में संतान में पुत्र का मतलब संतान और उस रूप से पिता ही आकर के पुत्र रूप से अपने इस लोक को भोगता है मनुष्य लोक को लेकिन यह कब संभव होगा जब उसका पुत्र हो गृहस्थ का यानी संतान हो तो संभव है और निस्संतान गृहस्थ हैं तो निस्संतान गृहस्थ का शरीर छूटने के बाद फिर किस रूप से वो संतान कोई है ही नहीं पुत्र पुत्री तो इस लोक का भोग करेगा उसका अपना शरीर तो रहा नहीं भोगा भोगायतन और संतान का शरीर रूपी भोगा भोगायतन भी न होने से उस रूप से भी क्योंकि है ही नहीं संतान नहीं संतान है तो इस लोक का वो भोग नहीं कर पाएगा इसके लिए फिर आवश्यक है यदि गृहस्थ को मनुष्य लोक में ही मृत्यु के उपरांत भी रहना है ऐसी तीव्र इच्छा है मनुष्य लोक प्राप्ति की तो उसके लिए कहा गया कि पुत्र रूप से रहा जा सकता है तो फिर पुत्र प्राप्त कर यदि सामान्य उपायों से नहीं होता है तो उपाय विशेषों का भी पुत्रेष्टि यागादि रूप जो उपाय विशेष हैं उनका अनुष्ठान करके भी संतान प्राप्त कर और उस संतान के रूप में फिर इस लोक में रहा जा सकता है तो आ, आ, इस लोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक अनापाकृत ऋण का स्वरूप क्या होगा निसंतानत्व। गृहस्थ का निसंतान होना यह इस लोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक नापाकृत ऋण का स्वरूप है और इस प्रतिबंधक को हटाना होगा उपाय विशेष को अपना करके संतान को प्राप्त करना पड़ेगा तो संतान आएगी तो संतान का अभाव निसंतानत्व तो चला जाएगा तो इस प्रकार नितानत्व तो रूप प्रतिबंधक चला जाएगा पुत्र आने से यानी संतान आने से तो अपाकृत ऋण हो जाएगा तो इस लोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं बनेगा ये यह यहां पर कहा गया कि तस्य कहा तो अविदुष एवं ऋण अपाकरणम कर्तव्य न मुमुक्ष और पितृलोक काम है यदि पितृलोक स्वर्ग लोक प्राप्ति की इच्छा रखता है तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक है मनुष्य शरीर से स्वर्ग लोक प्राप्ति के जो साधन बताए हैं उनका अनुष्ठान तो स्वर्ग कामो तो इत्यादि वाक्यों ने यागादि को बताया गया है स्वर्ग का साधन लेकिन वो स्वर्ग का साधन कौन सा होता है अनुष्ठित यागादि खाली शास्त्र में यागादि का स्वरूप पढ़ लिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया इतने मात्र से ज्ञात यागादि ये स्वर्ग प्राप्ति के साधन नहीं है अपितु अनुष्ठित यागादि स्वर्ग प्राप्ति का साधन बनता है और प्रतिबंधक माना जाएगा अन अनुष्ठित यागादि ये प्रतिबंधक है मनुष्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्ति का साधन यागादि का अनुष्ठान नहीं किया तो अन अनुष्ठित यागादि को माना गया अन अपाकृत ऋण का स्वरूप वह प्रतिबंधक है और उसे जान करके हटाया जा सकता है यागादि का अनुष्ठान करके तो यागादि का अनुष्ठान करेगा तो अनुष्ठित यागादि नहीं रहेंगे प्रतिबंधक नहीं रहेगा प्रतिबंधक का अभाव हो जाएगा ऐसे देव प्राप्ति का साधन है देवलोक प्राप्ति का साधन उपासना लेकिन अनुष्ठित उपासना तो देव प्राप्ति के साधनभूत भूत उपासना अनुष्ठित उपासना प्रतिबंधक बन जाएगी अनुष्ठित उपासना बन जाएगी साधन प्राप्ति प्राप्ति है अहंग्रह उपासना अहंग्रह उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है क्या होती है सकाम यदि हिरण्यगर्भ की उपासना करता है साहिज्य भाव की प्राप्ति के लिए या ब्रह्मलोक में जाने के लिए चार मुक्ति है ना संसार अंत चार में से किसी एक को प्राप्त होता है उपासना के तारतम्य को लेकर के हिरण्यगर्भ की आंग्र उपासना करने वाला उपासक है हाँ देवलोक प्राप्ति में प्रतिबंधक ऋण है अनुष्ठित उपासना और उपासना का अनुष्ठान किया तो प्रतिबंधक हट गया यानी उपासना अनुष्ठित नहीं रही अनुष्ठित हो गई तो अनुष्ठित उपासना तो है प्रतिबंधक का अभाव और प्रतिबंधक है अनुष्ठित उपासना तो अविदुष एव ऋण अपाकरण कर्तव्य न मुमुक्षु। तो मुमुक्षु के लिए अपाकरण कर्तव्य नहीं है क्यों? कि वो मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक ही नहीं है ऋण <coughs> का स्वरूप हुआ अनपाकृत ऋण का स्वरूप हुआ निस्संतानत्व अन अनुष्ठित यागत्वादि यागादि और अन अनुष्ठित उपासनादि उपासना ये है अनपाकृत ऋण का स्वरूप और स, स, उ, उ, उपाय से संतान को प्राप्त कर लिया तो प्रतिबंधक का अभाव हुआ यागादि कर्म स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए तो अन यागादि रूप प्रतिबंध हट गया स्वदेवलोक प्राप्ति के लिए उपासना का अनुष्ठान किया तो यागादि प्रतिबंध हट गया इस प्रकार ये माना जाता है प्रतिबंध की निवृत्ति तो न मु और मुख मुक्षु के लिए तो चाहिए मोक्ष और मोक्ष में तो ये अनुष्ठ निसंतत्व अनुष्ठित यागादित्व तथा अनुष्ठित उपासना सकाम उपासनात्व प्रतिबंधक ही नहीं है तो मुक्तिम प्रति तस्य अप्रतिबंधकत्वात् तो मुक्ति के प्रति यह ऋण प्रतिबंधक न होने के कारण माना जाएगा इसे आ, मुमुक्षु का ऋण अपाकरण अकर्तव्य ही अब सोय मनुष्यलोक पुत्रे नय्य इत्यादि भाष्य में जो वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल